शो टॉक अष्टावक्र महागीता नंबर सिक्सटी सेवन अवलंबते दृष्टमलते धीरास्त न पश्य पश्यत्माय क्विध विमूढ़ यो निर्बंधम करोति वै धीर असौ अक्रिम बच्चि न किंची बोपर उभवकम एव निराकुल शुद्धम अद्वयम् आत्मा भावयती कुूत नू जानी सं्रता मुक्षो बुद्धि आलंब अवी वनीश निराल निष्का भूती क्वात्म दर्शन तद्रष्टवलते तश्यत धीरास्त तश्यती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 दृष्टा को देख लेना दर्शन मनुष्य को हम दो विभागों में बांट सकते हैं एक तो वे जो दृश्य में उलझे कहो उन्हें अधार्मिक फिर चाहे वे परमात्मा की मूर्ति सामने रखकर उस मूर्ति में ही क्यों ना मोहित हो रहे हो दृश्य में ही उलझे चाहे आकाश में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 उसने देखा यह सौंदर्य उसने जोर से पुकारा राबिया तू भीतर क्या करती अरे बाहर परमात्मा ने बड़ी सुंदर सुबह को जन्म दिया है पक्षियों के प्यारे गीत हैं सूरज का सुंदर जाल ठंडी हवा है तू बाहर आ भीतर क्या करती है और राबिया खिलखिला के हंसी और कहा हंसन बाहर कब तक रहोगे तुम ही भीतर आ जाओ क्योंकि बाहर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 इसलिए तो राजनेता किसी को बहुत पास नहीं आने देते कहते हैं अडोल्फ हिटलर ने किसी से कभी मैत्री नहीं बनाई एक भी आदमी ऐसा न था जो उसके कंधे पर हाथ रख के मित्र की तरह व्यवहार कर सके अडोल्फ हिटलर ने कभी किसी स्त्री को इस तरह से प्रेम नहीं किया कि वो करीब आ जाए अडोल्फ हिटलर के कमरे में कभी कोई नहीं सोया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 फिर कोई फिक्र नहीं लेता कोई जयराम जी करने नहीं आता इसलिए तो जो आदमी पद पे पहुंच जाता पद से हटता नहीं लाख सरकाओ लाख उपाय करो वो टस से मस नहीं होता वो चाहता है उसी पद पर रहते रहते मर जाए अब पद से नीचे ना उतरे क्योंकि वो जानता है वो जो बड़प्पन अनुभव हो रहा है वो झूठ है वो पद के कारण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 ये छोटे आदमियों की दौड़ें हीन ग्रंथियों से पीड़ित आदमी की दौड़ें लेकिन अधिक लोग इसमें व्यस्त होते दृश्य की तलाश में आत्मा का दर्शन कहां अष्टावक्र कहते दृश्य का जो अवलंबन करता है वो कभी अपने को ना पा सकेगा और जिसने अपने को न पाया वो सब भी पा ले तो उस पाने का सार क्या है जीसस ने कहा है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 इस देश में तो ऐसी बात चलती है। इस देश में कोई इसमें अड़चन नहीं लेता हम इसके आदि लेकिन जब अमेरिका गए तो लोगों को यह बात न जजिए लोगों ने कहा आप कह क्या रहे क्योंकि अमेरिका में तो यह पागलपन का लक्षण हो जाए चांद तारे और आपका चक्कर लगाने लगे और वृक्ष झुकझुक के सलाम बजाने लगे होश में है और आप अपने को राम बादशाह कहते और लंगोटी आपके पास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 इसलिए तो बादशाह कहता हूं अपने को मेरी हंसी देखो मेरी आंखों में झांको मेरी बादशाहत भीतर मेरी बादशाह तो वही है जिसको जीसस ने किंगडम ऑफ गॉड प्रभु का राज्य कहा है मेरी आंखों में आंखें डालो और देखो मेरी बादशाहत भीतरी है मैंने अपने को पा लिया है इसलिए कहता हूं कि मैं बादशाह हूं और तुम सब गरीब हो दीन दरिद्र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 सुई के छेद से ऊंट भी निकल सकता है या असंभव है सुई के छेद से कैसे ऊंट निकलेगा लेकिन जीसस कहते हैं यह असंभव भी शायद किसी तरकीब से संभव हो जाए सुई के छेद से भी ऊंट निकल जाए लेकिन ए अमीर लोगों तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश ना पा सकोगे कारण कारण कि तुम अमीर ही नहीं हो कारण कि तुम तो अत्यंत दीन हो अत्यंत दरिद्र हो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 फिर नए प्रलोभन आ जाते फिर आ गए राजाधिराज चाबुक घुमाते सफेद घोड़े दौड़ाते सूरज का मुकुट झिलमिलाते फिर बच्चे भूल बिलने लगे क्या मैं कभी जाड़े की सुगंध से छूटूंगी नहीं बंधी ही रहूंगी गर्माहट की इच्छा से हर बार हर साल धूप की भाप पर मोमसी घुलंगी खोदूंगी स्पर्श निरपेक्ष स्वाह इस असहायता से मुक्त हो जाऊं विधेय हो लेकिन फिर आ गए राजाधिराज चाबुक घुमाते सफेद घोड़े दौड़ाते सूरज का मुकुट झिलमिलाते वासना पीछा नहीं छोड़ती कई बार लगता है कई बार गहन अभिप्सा उठती कब मुक्त हो जाऊं कब छूटे ये जाल कब छूटे ये जंजाल कब होगी मुक्ति कब होगा खुला आकाश जहां कोई मांग परिधि ना बनेगी और जहां कोई वासना दूषित न करेगी जहां चैतन्य का दिया निर्धम जलेगा जहां भिकमंगापन जरा भी ना होगा जहां अपने में तृप्ति परिपूर्ण होगी और उससे बाहर जाने की कोई कल्पना भी ना उठेगी जहां स्वप्न थरथराएंगे नहीं जहां अकंप होगी चैतन्य की सिखा कब आएगा वैसा क्षण ऐसा बहुत बार बोध भी आता लेकिन फिर आ जाते वासना के घोड़े दौड़ाते फिर आ गए राजाधिराज चाबुक घुमाते फिर पकड़ लेता मन फिर कोई कहता है एक बार और थोड़ा और दौड़ लो तोलस्थाई की बड़ी प्रसिद्ध कहानी कितनी जमीन एक आदमी को जरूरी है एक सन्यासी एक घुमक एक साधारण सुखी परिवार में ठहरा साधारण सुखी परिवार खाता पीता मस्त था सीधे साधे लोग थे लेकिन उस घुमक्कड़ ने रात को कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहां तुम जिंदगी भर इसी छोटी सी जमीन में खेती बाड़ी करते रहोगे कभी अमीर ना हो पाओगे ये आदमी जिसके घर यह घुमक्कड़ मेहमान था गरीब था ही नहीं क्योंकि इसे कभी अमीर होने का ख्याल ही ना उठा उस रात गरीब हो गए उस घुमक्कड़ ने कहा इसमें पड़े रहोगे कभी अमीर ना हो पाओगे अमीर का ख्याल उठा कि गरीब हो गए रात सोना सका रोज निश्चिंत सोता था उस रात बड़ी उधेड़ बुन रही सुबह उठ के घुमक्कड़ से पूछा कि तुम तो सारी जमीन पे घूमते हो कोई ऐसी जगह है जहां मैं अमीर हो जाऊं उसने कहा ऐसी जगह है साइबेरिया में वहां अजीब लोग हैं अभी भी जंगली उनको अभी भी कुछ अकल नहीं है वहां तुम चले जाओ इतनी जमीन बेच दो यहां इतने पैसे में तो वहां तुम जितनी जमीन चाहो ले लो फिर तो क्या था वासना जग गई उस आदमी ने जमीन मकान सब बेच दिया बच्चे पत्नी बहुत रहे उसने कहा तुम घबड़ाओ मत जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे अमीर वे थे ही क्योंकि कभी गरीबी का ख्याल ही ना उठा मस्त थे लेकिन बड़े बुरी तरह से गरीब हो गए वो सब बेच बाच के पहुंचा दूर साइबेरिया में वहां जाके पता चला कि घुमक्कड़ ने ठीक कहा था अजीब लोग थे घुमक्कड़ ने कहा था तुम बस किसी भी कबीले के प्रमुख को प्रसन्न कर लेना और प्रसन्न वो छोटी छोटी बातों से हो जाते हुक्का ले जाना तंबाखू ले जाना शराब ले जाना बस भेंट कर देना वो खुश हो जाए तो तुम कहना थोड़ी जमीन चाहिए उसने खुश कर दिया एक प्रमुख को प्रमुख ने कहा तो ले लो जितनी जमीन कितनी चाहिए तो वो को सोच ना पाया तो उसने कहा ऐसा करो प्रमुख ने कहा कल सुबह सूरज उगते तुम निकल पड़ना और जितनी जमीन तुम घेर लो सांझ सूरज डूबने तक सब तुम्हारी जितने का चक्कर लगा लो वो आदमी तो दीवाना हो गया कि इतनी जमीन जितने का दिन भर में चक्कर लगा लो फिर रात भर सो न सका रात भर चक्कर लगाता रहा रात भर सपने में दौड़ता रहा दौड़ता रहा सुबह उठा तो बड़ा थका मांदा था, था। नींद ही ना हुई थी और रात भर दौड़ा था एक दुख सपना था लेकिन उसने कहा कोई हर्चा नहीं उसने सुबह नाश्ता भी ना किया क्योंकि पेट भारी होगा तो शायद ज्यादा चक्कर ना लगा पाए सिर्फ उसने पानी की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 इतना विराट घेर लिया था इतनी सुंदर जमीन थी जब सूरज सिर पे आया तो उसने कहा थोड़ा और घेर लू जरा जोर से दौड़ना पड़ेगा और क्या एक दिन की यही बात है और दौड़ लूंगा उसने रुक के पानी भी ना पिया क्योंकि प्यास तो लगी थी लेकिन रुक के पानी पिए उतना समय खो जाए उतनी देर में तो एकड़ दो एकड़ घेर ले सूरज ढलने लगा लेकिन मन लौटने का ना हो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 डूबते तक लौट आना चाहिए यह शर्त थी उसने सारा जीवन दां पर लगा दिया अब तो बहुत ही करीब रह गया और सूरज बिल्कुल छित छू रहा है उसने सारी शक्ति आखिरी बारी खट्टी की बची भी नहीं थी शक्ति सब दांव पर लगा दी भागा लेकिन जो रेखा खींची गई थी उस पर पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा सूरज ढली रहा था पहुंच गया ठीक वक्त पर लेकिन गिरते ही मर गया और गांव भर के लोग खूब हंसे और उसकी कब्र बना दी और कब्र पर लिख दिया एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए छह फीट छह फीट कब्र बनी मीलों घेर ली थी वो सब व्यर्थ चली गई टलस्टाई की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर कितनी जमीन छह फीट काफी हो जाती वासना बढ़ती चली जाती वासना कोई छोर नहीं मानती तुम दौड़ते ही चले जाते मेरे एक मित्र मुझसे ने कहा कि आप कहते हैं कि आदमी को अंतिम समय में प्रभु में ध्यान लगा देना चाहिए तुम तुमकी उम्र है कोई 60 साल तो मैंने कहा अंतिम समय तो आ ही गया अब और क्या रहा देख रहे उन्होंने कहा कि बस ऐसा करें पांच साल का मुझे और वक्त में मैंने का, तुम्हारी मर्जी क्योंकि वक्त तुम्हारा उम्र तुम्हारी ध्यान तुम्हारा मेरा तो कुछ इसमें जबरदस्ती चल नहीं सकती तुम्हारी मौज लेकिन पांच साल का पक्का है कि बचोगे वो हंसने लगे वो कहते हैं आप भी कैसी बात करते हैं अरे आपके आशीर्वाद से बचेंगे क्यों नहीं बचेंगे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा क्या लेना देना न मेरे आशीर्वाद से तुम पैदा हुए न मेरे आशीर्वाद से तुम जी रहे हो न मेरे आशीर्वाद से बचोगे इन धोकों में मत पड़ो वो जरा दुखी भी होगा, कहने लगे ऐसी बात तो नहीं कहनी चाहिए आप तो कम से कम आशीर्वाद दे मैंने कहा कि मुझे आशीर्वाद देने में कुछ खर्च नहीं लगता इसलिए तो साधु महात्मा आशीर्वाद देते कुछ हर्ज ही नहीं आशीर्वाद देने मेरा क्या बिगड़ता है आशीर्वाद लो लेकिन पांच साल में पक्का अगर बच गए तो फिर उन्होंने कहा फिर तो संन्यास ले लेना सब बंद कर दूंगा हो गया साल भी पूरे हो गए जब मैं दोबारा उनके घर मेहमान हुआ तो वो बड़े बेचैन थे वो अकेले मेरे पास ना बैठे इधर उधर घूमे मैंने कहा कि घूमने से क्या होगा पांच साल पूरे हो गए आप कहते तो ठीक है पांच साल का और वक्त देते तो मैंने उन्हें तलस्टाई की एक कहानी सुनाई हाउ मच लैन डज ए मैन रिक्वायर तो तुम कहे थे पैंसठ साल बदलते हो नहीं वो कहने लगे बदलता नहीं हूं अपनी बात पर रहूंगा लेकिन कई काम उलझे पड़े हैं धंधे अधूरे पड़े हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं आते हैं उलझने हैं सब इनको निपटा लू पांच साल में मैंने कब उलझने निपट जाएंगी क्योंकि उलझने किसी की कभी नहीं निपटी पांच साल तो क्या पचास साल और जियो तो भी ना निपटेंगी क्योंकि पांच साल में उलझने निपटाओगे तो जरूर लेकिन नई उलझने खड़ी भी तो करोगे उन्होंने कहा कि नहीं इस बार बिल्कुल पक्का कहता हूं कहो तो लिख के दे दू मैंने कहा आप लिख के ही दे दो तो डरने लगे कहा नहीं आप भी क्या बात करते हैं? बात कह दी लिखना क्या मैंने कहा तुम लिख ही दो शायद पांच साल बाद तुम फिर बदल जाओ लिख के उन्होंने मुझे दिया जब पांच साल फिर निकल गए तो मैंने उन्हें तार किया कि पांच साल पूरे हो गए वो आए वो कहने लगे क्षमा करें यह मुझसे ना हो सकेगा और अब आपसे दोबारा पांच साल मांगू इसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती लेकिन मुझसे हो ना सकेगा मैंने कहा मरोगे या नहीं मरोगे मरते वक्त क्या करोगे मौत द्वार पे खड़ी हो जाएगी मुझे तो तुम कहते हो कि नहीं हो सकेगा मौत से क्या कहोगे वो कहने लगे कौन आज मरा जाता हूं जब आएगी मौत तब देख लेंगे ऐसे आदमी सरकाता चलता ऐसे आदमी हटाता चलता है जीवन ऐसे रत्ती रत्ती हाथ से रिक्त होता जाता एक एक बुन टपकती है इस गागर से और गागर खाली होती जा रही और तुम कहते हो कल और तुम कहते हो परसों दृश्य के पीछे दौड़ते रहो कभी कोई सुख संभव नहीं है जागते में जागता भागता हूं अंधेरी गुफा में खोजता हुआ दरार चौड़ाने को झांकने को पार जागने को ये तुम जिसको जागरण कहते हो ये जागरण नहीं है जागते में जागता भागता हूं अंधेरी गुफा में खोजता हुआ दरार चौड़ाने को झांकने को पार जागने को तुम अभी जागे कहां अभी तो अंधेरी गुफा में दौड़ रहे अभी तो तुम दरार ही खोज रहे हो कि कहीं से दरार मिल जाए थोड़ी रोशनी मिल जाए थोड़ा सुख मिल जाए अभी तो तुम चेष्टा कर रहे हो कि थोड़ा कहीं से द्वार मिल जाए तो जाग जाऊं यह तुम्हारा जागरण वास्तविक जागरण नहीं जागता तो वही है जो भीतर की तरफ चलता है बाहर की तरफ चलने वाला आदमी तो सोता ही चला जाता दरार मिलेगी नहीं दरार होगी तो भी खो जाएगी और यह अंधेरी गुफा और बड़ी हो जाएगी ऐसे तो कभी सूरज मिला ही नहीं बाहर चल के तो आदमी अंधेरे और अंधेरे में चला गया है बाहर अंधेरा है भीतर रोशनी भीतर है ज्योतिपुंज भीतर अहिनेस जल रहा है दिया और तुम कहां भटक रहे है? जो देखा सपना था अनदेखा अपना था जो जो तुमने देखा है सब सपना है दृश्य मात्र सपना है यही तो पूर्व की अपूर्व धारणा है माया की माया का अर्थ जो देखा सपना था अनदेखा अपना था बस एक चीज अनदेखी है वो तुम स्वयं हो उसको तुमने कभी नहीं देखा और तो तुमने सब देख डाला सारा संसार देख डाला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 उस धन का अंबार तुम्हारे भीतर लगा है संपत्ति भीतर है, बाहर तो विपत्ति है संपदा भीतर है बाहर तो विपदा है उलझन बढ़ती है कटती नहीं समस्याएं गहरी होती हैं हल नहीं होती समाधि और समाधान तो भीतर है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 नहीं मिलता तुम तो फिर लाख सिर पटको कि थोड़ा और समय मुझे मिल जाए जरा सा भी समय मिल जाए 24 घंटे का समय मिल जाए जरा ध्यान कर लूं सदा टालता रहा लेकिन फिर एक क्षण भी नहीं मिलता और आश्चर्य की बात तो यही है कि इतनी अपूर्व राशि को तुम लिए चलते हो बुद्ध कहते कृष्ण कहते क्राइस्ट कहते नानक कबीर दादू कहते सारे जगत के में पुरुष सारे जगत के संत एक ही बात कहते कि तुम्हारे भीतर अपरंपार संपदा पड़ी प्रभु का राज तुम्हारे भीतर फिर भी तुम सुनते नहीं और बाहर तुम देखते हो अनेकों को तरफ़ते सारा संसार तरफ़ता जिनके पास बहुत है वो भी वैसे ही उदास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 फिर भी हम बाहर भागते फिर भी हम भीतर नहीं जाते हम वे लोग हैं जो घोल दें खुशबू हवा में जो काल के निष्ठुर हृदय पर उंगलियों से लिख दें लेख, हम वे लोग हैं जो मौत की ठंडी उंगलियों में भर दें जिंदगी के गीत हम हवाओं में तैरते इस पार से उस पार तक निर्बंध हम वे लोग हैं जिन्हें छांट दो तो अमर बेल सा उगाए जिन्हें बांध दो तो गंध सा बस जाएं जिन्हें जला दो तो आकाश में छा जाएं हम तुम्हारी आत्माओं की प्रज्वलित सिखाएं तुम्हारी आवाज के आधार का मूल तत्व तुम्हारी मुट्ठियों में रची बसी आस्थाएं हम वे लोग हैं जो हवा में भर जाते हैं आवाम में छा जाते हैं औठों पर भा जाते हैं चेहरों पर आ जाते हैं हम वे लोग हैं जो गोल दें खुशबू हवा में जो काल के निष्ठुर हृदय पर उंगलियों से लिख दें लेख शाश्वत तुम्हारे भीतर पड़ा है तुम अमर बेल हो कितने बार जन्मे कितने बार मरे फिर भी मिटे नहीं मिटना तुम्हारा स्वभाव नहीं अव्यय तुम कभी व्यतीत नहीं होते तुम्हारा कभी व्यय नहीं होता अमृत तुम कितने ही भागते रहे हो जन्मों जन्मों में फिर भी तुम्हारी संपदा अक्षुण तुम्हारे भीतर पड़ी है जिस दिन जागोगे उसी दिन स्वामी हो जाओगे जागते ही स्वामी और सम्राट हो जाओगे घोषणा भर करनी है अष्टावक्र की महिमा यही है कि वो तुमसे यही कह रहे हैं कि कुछ करना नहीं है सिर्फ जरा आंख का कौन बदलना देखना और घोषणा करनी तुम्हारे भीतर से सीनाद हो जाएगा जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है उस अज्ञानी को कहां चित्त का निरोध है स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है यह सूत्र अत्यंत आधारभूत है ध्यानपूर्वक समझना क्वा निरोधो विमूड़स यो निर्बंधम करो तिवई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 मन को कृत्य चाहिए कृत्य मन का भोजन है कुछ करने को हो तो मन जीता है फिल्मी गीत गाओ मन को कोई अड़चन नहीं भजन गुनगुनाओ मन को कोई अड़चन नहीं वो कहता चलो यही कर लेंगे लेकिन कुछ कर लेंगे तुम बैठ के राम राम राम राम जपो चलेगा गाली बको कि भजन मन दोनों से अपने को भर लेगा मेरे पास लोग आते वो कहते हैं आप कहते हैं बस चुपचाप बैठ जाओ कुछ आलंबन तो दें कुछ सहारा तो चाहिए ऐसे कैसे चुप बैठ जाओ माला फेरे कि राम राम जपे गुरु मंत्र दे दें कान फूंक दें कहते कुछ लोग मुझसे सन्यास लेते हैं वो सन्यास के बाद कहते हैं और गुरु मंत्र सहारा तो चाहिए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 किसी बात में उलझा रहे मालई फेरता रहे तो भी चलेगा रुपयों की गिनती करता रहे तो भी चलेगा काम से घिरा रहे तो भी चलेगा राम नाम की छदरिया ओढ़ ले राम राम बैठ के गुनगुनाता रहे तो भी चलेगा लेकिन कुछ काम चाहिए कुछ कृत्य चाहिए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 एक घड़ी बैठी रहेंगे लेटे ही रहेंगे खाली रहेंगे सोमझ जाना क्योंकि मन वही सुझाव देगा वो कहता तो फिर क्या पड़े खाली खाली सोई जाओ कम से कम इतनी करो सोना भी कृत्य है सोना भी क्रिया है तो अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो मन कहता है आप ऐसे बैठे बैठे से क्या फायदा है चलो झपकी ले लो इतना तो करो झपकी ले लो लोगे तो मन सपना देखने लगेगा फिर काम शुरू हो गया मन को काम चाहिए तुमने कहानियां सुनी होंगी बच्चों की किताबों में लिखी कि किसी आदमी ने एक भूत को प्रसन्न कर लिया उस भूत ने कहा कि प्रसन्न तो हो गया तुम पर अब तुम जो कहोगे करूंगा लेकिन एक खराबी है मेरी कि मैं बिना काम के नहीं रह सकता मुझे काम देते रहना अगर एक क्षण भी काम नहीं हुआ तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं फिर मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा मुझे काम तो चाहिए वो आदमी बोला अरे यही तो इससे अच्छा क्या होगा नौकर चाकर रखते हैं उल्टी झंझट है, उनके पीछे लगे रहो तो भी काम नहीं करते तू तो, तो बड़ा भला है यही तो चाहिए उस आदमी को पता नहीं था कि वो किस झंझट में पड़ रहा है भूत को घर जाके उसके जिंदगी में कई काम थे जो हो नहीं रहे थे उसने भूत से कहा चलो एक महल बना दे सोचा कि चलो दो चार साल तो निपटे वो घड़ी पर बाहर गया भीतर आया उसने कहा महल बन गया महल खड़ा था भूत का काम था एक सुंदर स्त्री ले आ वो बाहर गया और ले आया तब तो वह आदमी घबराया तिजोड़ी भर दे उसने कहा भर दी थोड़ी देर मिनट दो मिनट में सब काम चुप गए तब वो आदमी अपनी गर्दन के लिए घबराया कि मुश्किल हो गई अब उसे कुछ सूझे नहीं कि क्या करना वो बोला कि ठहर मैं अभी आता हूं वो आदमी भागा घर के बाहर एक फकीर गांव के बाहर था उसके पास गया और कहा कि एक झंझट में पड़ गया हूं एक भूत को जगा लिया अब मेरी गर्दन मुश्किल में है अब मुझे कुछ सूझता नहीं क्योंकि जो जो मैं सोचता था वो क्षण में कर लाता है अगर ऐसे ही रहा तो जीना मुश्किल है ने कहा तू तो एक काम कर ये नशे नहीं पड़ी है ले जा भूत से कहना है इस पे पर चढ़ो तह इससे क्या होगा इसने कहा इस होगा क्या कुछ करने की जरूरत नहीं तब तो तेरे पास कोई दूसरा काम हो बता देना नहीं तो कहना चढ़ आदमी बोला बात तो ठीक लेकिन आप कैसे समझे उसने कहा यही तो मन की सारी प्रक्रिया है। ये मन के भूत को समझ के ही मैं समझ गया फकीर ने कहा मन के भूत को समझ के अब एक आदमी बैठा माला पढ़ रहा है माला जप रहा वो क्या कर रहा है सीढ़ी चढ़ो उतर रहा है एक आदमी राम राम जप रहा है वो सीढ़ी चढ़ो उतर रहा है लगा दी सीढ़ी उसने जाके भूत से उसने कहा तू चढ़ो उतर जब चढ़ जाए तो उतर जब उतर जाए तो चढ़ तब से भूत चढ़ उतर रहा है आदमी निश्चिल मन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 जब भी तुम आनंदित होते हो क्षण भर को ही सही उसी क्षण चित्त का निरोध हो जाता है। रात देखा आकाश में निकला चांद और क्षण भर को तुम आनंदित हो गए उस क्षण में चित्त निरुद्ध हो जाता है विचार बंद हो जाते आनंद में कहां विचार को सुविधा जहां आनंद है वहां विचार कैसे बचेगा विचार तो दुख में ही होता है संगीत सुन रहे थे डोल गए मस्त हो गए एक भीतरी शराब पैदा हो गई तब कहां मन तब क्षण भर को मन अपने आप अवरुद्ध हो गया इधर तुम तो मुझे सुन रहे हो मुझसे अनेक लोग आते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि कौन सा ध्यान सबसे ज्यादा ठीक लगता है वो कहते हैं सुबह आपका बोलना मैं कहता बोलना क्यों वो कहते हैं बोलते बोलते चित्त निरुद्ध हो जाता है आपको सुनते सुनते आप बोलते उधर इधर हम सुनते मन ठहर जाता ठीक कहते हैं अगर शांति से सुना अगर मुझसे विवाद न रखा संवाद किया मेरे साथ चले मेरे हाथ में हाथ ले लिया बाधा ना डाली सहयोग किया जिस दिशा में ले चला उस दिशा में चलने लगे बहने लगे चित्त निरुद्ध हो जाता है एक क्षण को जब सुनना प्रगाढ़ होता है तब कहां चित्त कहां मन सब खो गया उस क्षण तुम आत्मा में होते हो इसलिए महावीर ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोई सम्यक श्रवण को जान ले ठीक ठीक श्रावक हो जाए तो वहीं से मोक्ष का द्वार खुल जाता महावीर ने का चार तीर्थ श्रावक श्राविका साधु साध्वी जिनसे आदमी मोक्ष जाता है लेकिन तुम ख्याल रखना साधु ने बड़े उल्टे अर्थ किए इसके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 उस पे भी दया करते हैं जिसको सुन के ना हो पाए तो वो कहते तू कुछ कर ख्याल करना, अगर प्रगाढ़ प्रतिभा हो बुद्धि निखार में हो मलिन ना हो धूल धमास से भरी ना हो, होसपूर्वक हो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 एक परीक्षा चल रही थी मैं निरीक्षक था तुम्हें तो देखा सब तो लिख रहे हैं एक विद्यार्थी बैठा बड़ा बेचैन है कुछ लिख नहीं रहा तुम्हें तो उसके पास गया मैं चिंतित हो गया मैंने पूछा कि क्या बात है कुछ समझ में नहीं आता है? उत्तर पकड़ में नहीं आ रहे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है क्या अड़चन है तू पसीना पसीना हुआ जा रहा है कुछ लिख भी नहीं रहा उसने कहा आपसे क्या छिपाना उत्तर तो मैं रखे हूं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 और चुप रहकर भी मुझे मत कहें क्योंकि चुप को मैं समझ पाऊं ऐसी मेरी अभी सामर्थ नहीं अब तुम कहोगे बड़ी उलझन में डाल दिया होगा बुद्ध को शब्द में मत कहें क्योंकि शब्द में बहुत सुन चुका कुछ पकड़ाता नहीं और चुप रहकर भी ना कहें क्योंकि चुप मैं समझ पाऊं ऐसी मेरी सामर्थ कहा बुद्ध मुस्कुराए बुद्ध ने आंखें बंद कर ली वह आदमी भी आंख बंद करके बैठा रहा घड़ी आधा घड़ी बीती वो आदमी उठा उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा धन्यवाद आपने मार्ग दिखा दिया वो आदमी चला गया बुद्ध के पास जो शिष्य बैठे थे वो तो बड़े हैरान हुए ये हुआ क्या इन दोनों के बीच घटा क्या चालीस साल से साथ रहने वाला आनंद भी बैठा था उसने कहा ये तो हद हो गई चालीस साल से मैं आपके साथ हूं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 आखिरी किस्म का घोड़ा है कोड़े की छाया काफी ये चल पड़ा इसकी यात्रा शुरू हो गई ये पहुंचकर रहेगा आनंद महावीर कहते हैं अगर सम्यक श्रवण हो तो बस काफी कृत्य की तो जरूरत तब पड़ती है जब श्रवण से ना हो सके तो फिर कोड़े मारना पड़ते उपवास से मारो आग जला के मारो ठंड में धूप में खड़े होके मारो कांटों पे लेट के मारो कैसे मारते हो ये अलग बात लेकिन फिर कोड़े मारने पड़ते महावीर तो कहते हैं साधु जा सकता अष्टावक्र और भी ज्यादा शुद्ध है वो तो कहते हैं साधु जा ही नहीं सकता तुम इसे समझना इसलिए तुम्हें कहता हूं अष्टावक्र जैसा क्रांतिकारी दृष्टा नहीं हुआ अष्टावक्र कह रहे हैं क्वा निरोधो वमूड़स यो निर्बंधम करोति तिवई कितना ही करो निरोध निरोध से निरोध नहीं होता कितना ही साधो साधना से कुछ नहीं सदता चेष्टा से कुछ हाथ नहीं आता स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक यह तो उसी को होता है जो केवल समझ इशारे से रूपांतरित हो जाता है बोध मात्र से प्रज्ञा मात्र से और अपने में रमन करने लगता है तो बैठ जाओ कभी कभी निरोध की कोई जरूरत नहीं मन आएगा मन पुराने जाल फैलाएगा फिर आ गए राजाधिराज चाबुक घुमाते आएगा तुम देखते रहना लड़ना मत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 अब जिसके हाथ में हीरे जवाहरात आ गए वो कंकड़ पत्थर के लोभ में थोड़ी पड़ेगा और जिसने अमृत चख लिया अब वो विष के धोखे में थोड़ी आएगा और जिसने परम सौंदर्य जान लिया अब वो हड्डी मांस मज्जा के सौंदर्य में थोड़ी उलझेगा और जो अपने परम पद पे विराजमान हो गया अब तुम्हारी छोटी मोटी कुर्सियों के लिए थोड़ी लड़ेगा और जिसने राज्यों का राज्य पा लिया साम्राज्य पा लिया स्वयं का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 न स्वीकार में ना अस्वीकार में जो है वो इतना विराट है कि सिर्फ शून्य में समाता है सिर्फ मौन में समाता है बोले कि चूके कहा कि गया सत्य अभिव्यक्त किया कि विकृत हुआ लाउजू ने कहा है सत्य को कहा कि फिर सत्य ना रहा कहते ही असत्य हो गया तुमने कहा हां तुमने कहा ना विभाजन शुरू हो गया नहीं हां नहीं ना नास्तिकता ना, ना नास्तिकता ऐसा भी कोई है अष्टावक्र कहते जो ना हां में पड़ता ना ना में पड़ता दोनों के पार खड़ा है वही स्वस्थ चित्त है हां कहा चल पड़े उपद्रव शुरू हुआ तुमने कहा ईश्वर है तो अब तुम लड़ने लगे उससे जो कहता है ईश्वर नहीं लड़ाई शुरू हो गई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 मैं अपने में डूबा हूं और मस्त हूं अपनी मस्ती में मेरा गीत मुझे मिल गया मेरा नृत्य मुझे मिल गया मेरी रसधार बह पड़ी अब कौन पढ़ता है इस फिजुल की बकवास में कि ईश्वर है या नहीं ये ना समझ करते रहे दुर्बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं लेकिन मोह बस उसे नहीं जानते इसलिए जीवन भर सुख रहित शुद्ध अद्वयम् आत्मान भावयंती कुबुद्धया नतु जानन्ति जानती समोहात् यावज जीवन अनिवृता दुर्बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत्व आत्मा की भावना करते हैं लेकिन मोहबस उसे नहीं जानते और जीवन भर सुख रहित रहते तीन बुद्धि की संभावनाए बुद्धि अबुद्धि कुबुद्धि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 एक ही छलांग में हो सकता है लेकिन कुबोध से तो बोध की तरफ जाने का कोई उपाय ही नहीं रास्ता जाते ही नहीं वहां से कोई मार्ग ही नहीं दुर्बुद्धिपुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते कल्पना करते विचार करते चिंतन मनन करते चर्चा करते लेकिन मोहबस उसे जानते नहीं वो जो मोह है अहंकार का अपना मेरे का वो छोड़ने नहीं देता मोह का अर्थ होता है ममत्व मेरा मैं वो जो मैं के आसपास परी दिखी चाहिए वही मोह मोह के कारण उसे जानते नहीं और जीवन भर सुख रहित रहते दुख को बहुत सहज के रखना पड़ा हमें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 और कुछ है भी नहीं सहज के क्या रखोगे कुछ ना हो तो आदमी तिजोड़ी में कंकर पत्थर ही रख लेता कम से कम एहसास तो होता है कि कुछ है बचता तो रहता है आवाज तो होती रहती खोल कर देखता है तो भरापन तो मालूम होता है दुख को बहुत सहज के रखना पड़ा हमें सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया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 ज्यादा देर चोर न रह सकेगा चोर रहने के लिए अचौरी का व्रत लेना अनिवार्य रूप से जरूरी है। इसलिए तो लोग अणुव्रत लेते चोर हैं छठे चोर हैं अचौरी का व्रत ले लेते झूठे हैं मंदिर में कसम खा लेते समाज के सामने कि सच बोलने की कसम लेता हूं इससे झूठ बोलने में बड़ी सुविधा हो जाती है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 मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के एक सीधे सादे आदमी को धोखा दे दिया मजिस्ट्रेट को भी बड़ी हैरानी हुई मजिस्ट्रेट ने उसने कहा नसरुद्दीन तुम्हें और कोई नहीं मिला धोखा देने को यह बेचारा इस गांव का सबसे सीधा सरल चित्त आदमी इसको तुम धोखा देने गए नसरुद्दीन का हुजूर और किसको देता यही मेरी मानसिकता था और तो गांव में सब लफंगे वो तो मुझे धोखा दे जाए यही है एक बेचारा जिसको मैं धोखा दे सकता था अब और किसको देता आप ही कही बात तो ठीक है बेईमान को खबर फैलानी पड़ती कि मैं ईमानदार हूं प्रचार करना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूं उसकी ईमानदारी की हवा जितनी फैलती उतनी ही बेईमानी की सुविधा हो जाती तुम्हें पता चल जाए कि आदमी बेईमान है फिर बेईमानी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है असंभव हो जाता है मुमुक्ष पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती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 जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं निर्बल हूं असहाय हूं और कहीं कोई सहारा नहीं सब सहारे झूठे और सब सहारे मन की कल्पनाएं ऐसी असहाय अवस्था में जो खड़ा हो जाता है उसे इस अस्तित्व का सहारा मिल जाता है मुमुक्ष पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती मुमुक्षो बुद्धि आलंबन अंतरेण न विद्यते निरा निष्कामा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 सारे सहारे हट जाते बस मन का तंबू गिर जाता है मन के तंबू के गिर जाने पर जो शेष रह जाता है बिना किसी सहारे के जो शेष रह जाता है। वही है शाश्वत वही है अमृत वही है तुम्हारा सच्चिदानंद वही है तुम्हारे भीतर छिपा हुआ परमात्मा विराट पर ब्रह्म तुम्हारे भीतर मौजूद है ऐसा समझो कि तुम्हारा आंगन दीवाल उठा रखी दीवाल के कारण आकाश बड़ा छोटा हो गया आंगन में दीवाल गिरा दो आकाश विराट हो जाता सारा आकाश तुम्हारा हो जाता मन तो आंगन है छोटी छोटी दीवालें चुन उसके कारण आकाश बड़ा छोटा हो गया गिरा दो दीवालें हटा दो दीवालें दो परिधि गिरा दो परिभाषाएं तत्ण तुम्हारा आकाश विराट हो जाता है तत्क्षण सारा आकाश तुम्हारा है इस आकाश के उपलब्ध हो जाने का नाम ही मोक्ष है। ये सारे सूत्र मुक्ति के सूत्र एक एक सूत्र मुक्ति की एक एक अपूर्व कुंजी इन पर खूब ध्यान करना है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 बनो आतिथे अतिथि आने को तैयार है आज इतना ही